दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो भी decisions, reactions या habits होती हैं, वो सब एक hidden system के मुताबिक चलते हैं। Tony Robbins कहता है, हर इंसान के अंदर एक master system होता है, जो decide करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं। ये system चुप के काम करता है, और अगर हम इसको समझ लें, तो हम अपनी पूरी जिन्दगी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। टोनी बताता है कि ये Master System पाँच कोर एलेमेंट से मिलकर बनता है। Beliefs, Values, References, Questions और Rules. ये पाँचों चीजे मिलकर हमारा internal world बनाती हैं। एक ऐसा world जहां हम decide करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या � अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सिस्टम किस तरह काम करता है, तो तुम उसके गुलाम हो। लेकिन अगर तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारा माइंड किस लॉजिक पे चल रहा है, तो तुम उसके मालिक बन जाते हो। टोनी एक सिंपल फॉर्मूला देता है। अगर तुम किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हो, तो अपने एसोस और emotion का base एक meaning. अगर तुम किसी pain को pleasure में बदल दो, तो तुम्हारा पूरा behavior बदल जाता है. सोचो, अगर gym जाना तुम्हारे लिए punishment नहीं, बलकि freedom लगने लगे, तो तुम्हें motivation की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ये ही है reprogramming the mind. Tony कहता है कि हम अपने system को update कर स देखो कौन सी beliefs तुम्हें empower करती हैं और कौन सी रोक रही हैं। अपनी values लिखो। क्या तुम्हें ज़्यादा matter करता है comfort या growth? अपने rules simplify करो, ताकि तुम खुशी के लिए struggle ना करो, बल्कि उसे easily experience कर सको। और सबसे important, अपने questions बदलो। क्योंकि हर दिन हम अपने आप से सवाल पूछते हैं। मैं इतना unlucky क्यों हूँ? या मैं इस situation से क्या इन दोनों में जिंदगी का फर्क है। क्वेश्चंस हमारे फोकस को शेप करते हैं, और जहां फोकस जाता है, वहीं एनर्जी बह जाती है। टोनी कहता है, "The quality of your life is the quality of your questions।" अगर तुम बेहतरीन सवाल पूछने लग जाओ, तो जिंदगी खुद बेहतरीन जवाब देने लगती है। और दोस्तों, यही है The Master System, एक ऐसी इन्विजिबल मश उसको समझना मतलब अपने अंदर के जाइंट को एक्टिवेट करना और अब अब कहानी एक नई राह पकड़ती है क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ सात दिन में तुम अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हो